मंत्र पाठ ओम सहनौ भुन सह वीर कर्वा वही तेजनावधी समस्त मा विदुषावै शांति शांति सभी को सा नमस्ते आइए आप सभी का जो है योग दर्शन पाठ में स्वागत है ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से अभी हमने जो है अः दो तेस जो है दूसरा पाद का जो 23वां नंबर सूत्र है इस पर विचार करेंगे इस पर हमने जो है यहाँ तक बता दिया था कि पढ़ना है कि नहीं जी बंद करूँ जी हाँ तो ये हमने आपको शनिवार को बताया था यहाँ पर बताया था कि भाई दर्शन जो है मोक्ष का कारण नहीं है हाँ जी न अत्र दर्शनम मोक्ष कारणम दर्शन जो है ज्ञान जो है वो मोक्ष का कारण नहीं है मोक्ष का कारण क्या है बोलते अदर्शनाभावाद एवं मन अदर्शन अभावाद एवं अदर्शनाभावाद एवं बंधना भाव बोल रहे की अदर्शन के अभाव होने से ही बंधन का अभाव होता है इति। तो अदर्शन का अभाव से बंधन का अभाव होता है और बंधन का अभाव ही तो मोक्ष है तो इसका मतलब हुआ कि मोक्ष जो है मोक्ष का जो कारण हुआ वो अदर्शन का अभाव हुआ तो इसमें की कि दर्शनस्य भावे बंधन कारणस्य से नाशः इत्यता दर्शन ज्ञानम कैवल्य कारण बोल रहे की भाई दर्शन के होने पर ही ज्ञान के न होने पर ही बंधन का जो कारण अदर्शन है क्योंकि अदर्शन का अभाव बंधन का अभाव है अदर्शन बंधन का जो मान अदर्शन का जो अभाव है बंधन का अभाव है इसका मतलब है कि बंधन का जो कारण होगा अदर्शन होगा यही निकालना है इससे जी मान आदर्शन का अभाव से ही बंधन का अभाव होता है इसका मतलब हुआ कि अदर्शन के भाव से ही बंधन का भाव होता है अर्थात तो बंधन का जो कारण हो गया वो अदर्शन हो गया तो इसलिए करें की दर्शन से भावे दर्शन के होने पर बंधन का जो कारण अदर्शन है उस आदर्शन का नाश हो जाता है इसीलिए इत दर्शन ज्ञानम दर्शनम ज्ञानम कैवल्य का कारणम उत्तम इसलिए दर्शन को अर्थात ज्ञान को कैवल्य का कारण कहा जाता है कि दर्शन जो है ज्ञान जो है मोक्ष का कारण कहा जाता है इसलिए कहा जाता है कि जो है अदर, बिना ज्ञान का बंधन का जो कारण आदर्शन है उसका नाश नहीं हो सकता इसलिए ज्ञान जरूरी है तो ज्ञान से क्या होता है ज्ञान होने से अदर्शन का नाश का होता अभाव है। हो जाता है जी नाश होता है अदर्शन का अभाव होता है तो ज्ञान से अदर्शन का अभाव हुआ रहा अदर्शन के अभाव से बंधन का अभाव हुआ अरज मोक्ष हुआ तो इसीलिए हम कह देते हैं कि कैवल्य का जो कारण है वह दर्शन है ज्ञान जी। समझ गए तो यहाँ पर अब आगे जो है किमच इदम अदर्शनम नाम ये अदर्शन क्या है इसके संबंध में आठ विकल्प है और इसमें से कोई एक ही होगा सब तो होगा नहीं हाँ जी। तो वो आठ विकल्प दिए हैं आदर्शन का तो पूछ रहे हैं क्या ये आदर्शन है क्या ये आदर्शन है क्या यहाँ पे फिर वो ऑल्टरनेटिव ओपिनियन हो गया ना जी जो हाँ ये जो आठ जो ओपिनियन है हाँ इसमें से कोई जो आदर्शन होगा सब तो आदर्शन होगा नहीं हाँ जी वो तो आठ विकल्प आठ व्यू लीजिए? यहाँ पर इसकी लोग व्याख्या नहीं समझ पाते हैं, व्याख्या गलत तरीके से कर देते हैं और अलग अलग तरीके से करते हैं, तो वो वो इसको ठीक से न समझने के कारण जैसे की आ, जो दुख है प्रत्येक संसार के परिणाम ताप संस्कार दुख है इसको जैसे समझने में कठिनाई होती है तो उसको अलग करना ऐसे ही व्यक्ति इसकी व्याख्या जब पढ़ता है या इसको जो पढ़ता है तो वो नहीं समझ पाता है या इस, तो इसलिए इसको जो ध्यान से संगति एक यदि उस दिन में बताया था इसके यदि संगति लगाना हो तो एक वाक्य को अपने मस्तिष्क में रखेंगे तो सब संगति लग जाएगा एक वाक्य एक शब्द अदर्शनम तो और नहीं तो फिर अव्यवस्था हो जाएगी तब नहीं समझ में आएगा क्योंकि तो यदि अदर्शनम का मतलब यदि यदि अदर्शनम क्या नाम है तो बोलते किम गुणानाम अधिकार है ऐसा कहा कि गुणों का जो अधिकार है वह अदर्शन है अधिकार का तो, तो कार्य कार्यारंभन सामर्थ्य कार्य को आरंभ करने का मान गुणों का अधिकार है प्रकृति का जो अधिकार है कार्यों के सृष्टि के आरंभ करने का सामर्थ्य है तो उसका आदर्शन के साथ क्या लेना ये आदर्शन के साथ क्या लेना तो इसलिए यहाँ पर ये आठ विकल्प में जो खोजा जा रहा है ऊपर जो आप पढ़े हैं दर्शन से भावे बंधन कारण से आदर्शन मने दर्शन के होने पर बंधन के जो कारण आदर्शन है इसका मतलब हुआ कि बंधन के कारण यहाँ पर बंधन का जो कारण आया है बंधन का जो कारण आदर्शन है अर्थात कहने का अभिप्राय है कि अनेक बंधन के कारण हैं उनमें से एक आदर्शन भी बंधन का कारण है बंधन से मैने बंधन कारण से आदर्शन से मैने बंधन का कारण आदर्शन तो बंधन का कारण अनेक है जैसे मान लीजिए आपको मैं ये कि कि मैं बोलूं कि सुधीर आनंद जी जो है डॉक्टर है ये वाक्य मैं कोई नहीं जानता है और सुधीर आनंद का नाम तो जानता है परंतु उनको जानता नहीं है तो मैंने उनको लक्षण बताया कि जो सुधीर आनंद जी जो है वो डॉक्टर है अच्छा जी तो सुधीर आनंद जी है डॉक्टर है तो वो जो है समाज में गए या ऐसे स्थान पर है वो सुधीर आनंद जी से मिलना चाहते हैं या सुधीर आनंद जी को जानना चाहते हैं, परंतु हमने एक लक्षण बताया है कि जो डॉक्टर है वो सुधीर आनंद जी है तो वहाँ पर तो चार पांच डॉक्टर मिल गए उस व्यक्ति को तो अब प्रश्न ये है कि वो सोच रहा है कि ये जो डॉक्टर है ये सुधीर आनंद है या ये डॉक्टर है ये सुधीर आनंद है या ये डॉक्टर है ये सुधीर आनंद है कौन से सुधीर आनंद है डॉक्टर तो चारों है डॉक्टर तो सब है जितने भी यहाँ पर है परंतु उसमें से कौन है कौन सा डॉक्टर है जो सुधीर आनंद है समझ गए ना हाँ जी तो ऐसे ही यहाँ पर बंधन से कारण तो बंधन का कारण तो गुणों का अधिकार भी है आगे जितने भी आठ बताए हैं, ये सब बंधन के कारण हैं। परंतु इन सभी बंधनों बंधन के कारणों में से कौन जो कौन सा बंधन का कारण आदर्शन है इसको यहाँ पर खोजना है इसको यहाँ पर समझना है इस तरीके से भी आप समझते हैं तो आपको पूरी संगति लग जाएगी और ये चीज मस्तिष्क में नहीं रखते है तो फिर नहीं समझ में आएगा इनमें कौन सा उपरुक्त है बाकी व्यक्ति में कुछ मैंने सब जो आठों जो विकल्प है विकल्प माने भेद हाँ। आठों जो भेद है आठों जो विकल्प है ये आठों विकल्प बंधन के कारण है परंतु इन आठों विकल्प बंधन के कारण में से सब आदर्शन नहीं है समझ गए जी हाँ जी कोई एक ही जो है जो कि आदर्शन है सब आठों विकल्प नहीं है उनमें से केवल एक है जो आदर्शन है समझे तो ऐसा प्रश्न करेंगे किमच अदर्शनम नाम बोलने रहे की अदर्शन क्या है ये जो बंधन के जो कारण है जितने भी बंधन के कारण है उनमें से कौन सा जो कारण है बंधन का कारण जो अदर्शन नाम से जाना जाता है तो किम च नाम है ये अदर्शन नाम क्या है अदर्शन क्या है मने जितने भी बंधन के कारण हैं उनमें से आदर्शन कौन सा है ये पूछा जा रहा है प्रश्न समझ गए जी? हाँ। तो उसमें पहला करें किम गुणा अधिकार है क्या ये जो गुणों का जो अधिकार है जो कि बंधन का कारण है वह आदर्शन है ये प्रश्न होगा कि गुणों का जो अधिकार है सत्व जो प्रकृति है जो पार्टिकल्स है उनका जो अधिकार है कि सृष्टि का आरम्भ सृष्टि को आरंभ करने का सामर्थ्य कार्यारंभन का जो सामर्थ्य है गुणों का अधिकार कार्यारंभन का जो सामर्थ्य है क्या वह बंधन का कारण है यदि सतरजम के अंदर सृष्टि को बनाने का सामर्थ्य ही नहीं हो तो सृष्टि बनेगा ही नहीं तो आत्मा फिर बंधेगा ही नहीं इस संसार के साथ कि बन जाएगा तभी भी ना जी। तो इसका मतलब है की बंधन का कारण सृष्टि की उत्पत्ति भी हो गई ना जी हाँ जी हुई कि नहीं हुई तो ये बंधन का कारण जो गुणों का जो अधिकार है कार्यरम्भन जो सामर्थ्य है बंधन का कारण क्या ये आदर्शन है समझे जी। अब दूसरा कर आहोस्वित दृष्टि रूप स्वामिनो दर्शित विषयस्य प्रधान चित्त अनुत्पादह अथवा दृषि रूप जो स्वामी है दर्शन रूप जो स्वामी अर्थात दर्शन रूप स्वामी का मतलब हुआ कि जो दर्शन करता है दर्शन रूप दर्शन मैंने दर्शन दृषि रूप का मतलब यहां पर दृषि का मतलब दर्शन दर्शन रूप दर्शन का रूप मैंने दर्शन करता है जो ऐसा दर्शन करता है जो यहाँ पर दर्शन का मतलब दृश्य थे निससे दर्शन किया जाता वो नहीं जो दर्शन करने वाला है जो जानने वाला है तो दृष्टि रूप स्वामी का मतलब है कि पुरुष आत्मा समझ गए हां जी तो दृषि रूपस्य दर्शन रूप दर्शन करना रूप है जिसका रूप दर्शन करना है जिसका स्वरूप ज्ञान करना है तो किसका स्वरूप है ज्ञान करना आत्मा का स्वरूप है ज्ञान करना क्योंकि वो कौन सा है ना जी हाँ जी इसलिए दृषि रूप का मतलब ये हुआ जीवात्मा तो दृश्य रूप स्वामी जो कि दर्शित विषय वाला है मन इस आत्मा के लिए ही संसार को दर्शाया गया है दिखाया गया तो दर्शित है दिखाया जाता है ये विषय जिसके लिए उदर्शित विषय हो गया तो दर्शित विषय से स्वामिना मने जो दृषि रूप जो है दर्शन रूप अर्थात दर्शन करना स्वरूप है जिसका ज्ञान करना स्वरूप है जिसका जिसका स्वरूप ज्ञान करना है अर्थात जो ज्ञान करने वाला है जो आत्मा वो स्वामी तो दृषि रूप और दृक्ष शक्ति यहाँ पर दृषि रूप दर्शन रूप का मतलब हुआ जो दृक्ष शक्ति जो है दृष्टा जो है उस दृष्टा जो स्वामी है जो कि दर्शित विषय वाला है इसी के लिए विषय दिखाए जाते हैं दिखाए जाते हैं जनाए जाते हैं आत्मा के लिए ही तो ये दर्शित विषय वाला दृष्टा स्वामी के प्रधान चित्त की उत्पत्ति का न होना प्रधान चित्त मतलब क्या हुआ जी चित्र तो चित हुआ पर तो प्रधान चित हुआ मैंने ऐसा चित्त जिस चित्त के अंदर विवेक ख्याति हो गई हो तो वो प्रधान चित हो गया मुख्य चित्त मैंने मुख्य चित्त वही हुआ ना जी ज्ञान पूरा हो गया हाँ जी जब चित्त मने चित्त का सत्य बहुल जो चित्त है जब वह सत्य की अधिकता हो जाती है अधिकता हो गई उसके अर्थ अपने स्वरूप में जब आ जाता है चित्त क्योंकि सत्य बहुल वाला चित्त है तो सत्य की बहुलता है उसमें तो वो जब अपने स्वरूप में आ जाता है जो विवेक ख्याति हो जाती है वो प्रधान चित्र हो गया तो प्रधान चित्त मने विवेक ख्याति वाला जो चित्त है वो प्रधान चित्त के उत्पन्न का न होना मैंने दृषि रूप जो रूप जो स्वामी है दृष्टा रूप स्वामी जो दर्शित विषय वाला है जिनके लिए शब्दादी विषय को दिखाया गया है ऐसे आत्मा का ऐसे आत्मा के प्रधान चित्त मने ऐसे आत्मा के जो विवेक ख्याति वाले चित्त का उत्पन्न न होना ये जो बंधन का कारण क्योंकि तो जब विवेक ख्याति वाला व्यक्ति चित्त नहीं उत्पादन होता तो उसे व्यक्ति बंध जाता है ना वो तो ये भी बंधन का कारण हो गया नी हाँ जी आँजीव. अर्थात विवेक ख्याति का न होना ये भी तो बंधन का कारण हो गया तो ये जो विवेक ख्याति का न होना जो बंधन का कारण है क्या ये आदर्शन है इसलिए कर आहोशित अथवा दृश्य रूप से स्वामिनो दर्शित विषय से प्रधान चित्त अनुत् अथवा द्रष्टा जो स्वामी है जो दर्शित विषय वाला है जिसके लिए शब्दादि विषय दिखाए गए हुए हैं, ऐसे आत्मा के विवेक ख्याति वाले जो चित्त की उत्पन्न न होना जो बंधन का कारण है वो बंधन का कारण आदर्शन है क्या उसी को आगे खोल रहे हैं कि स्वस्मिन दृश्ये विद्यमाने दर्शना भाव प्रधान कित अनुत्पादक की ही व्याख्या कर रहे हैं कि स्वस्मिन दृश्ये विद्यमाने है स्वस्मिन दृश्य का विश्लेषण है मैंने स्वस्वामी संबंध कहते ना जी तो स्व मान्य दृश्य तो जो स्व दृश्य है जो स्व जो संसार जो स्व जो दृश्य है वह स्व के विद्यमान होने पर मान वो विद्यमान है हमारे सामने है स्व स्वरूप जो दृश्य है परंतु उसके ज्ञान का अभाव है वो तो प्रधान चित्त सर माने मन विवेक ख्याति वाला चित्र का उत्पन्न होना अर्थात जब विवेक ख्याति वाला चित्र उत्पन्न हो जाता है तो ये जो दृश्य है जो स्व है उसके दर्शन का ज्ञान हो जाता है उस वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उसका बोध हो जाता है समझ गए और जब विवेक ख्याति नहीं होती है जब विवेक ख्याति नहीं होती है तो उस समय स्व तो विद्यमान है परंतु उस वस्तु के ज्ञान का अभाव रहता है रहता कि नहीं रहता है हाँ जी हम लोग का तो रहता ही है ना हाँ जी तो इसी तरह की विद्यमान है स्व तो जो दृश्य है स्वरूप जो दृश्य है उसके विद्यमान होने पर भी या विद्यमान होने पर दर्शन का अभाव ज्ञान का जो अभाव है जो ज्ञान का जो अभाव है वह ज्ञान का अभाव कारण है ज्ञान का अभाव जो कारण बंधन का कारण है क्या वह आदर्शन है यह दूसरा विकल्प दिया क्योंकि तो ये सभी बंधन के कारण है परंतु सभी बंधन के कारण अदर्शन नहीं है के एक कारण ही नहीं होगा, है, अदर्शन नहीं है अदर्शन नहीं है, तो अब तीसरा विकल्प की अर्थवत्ता गुणा ये जो गुणों की जो अर्थवत्ता है मने अर्थवत्ता का मतलब क्या अर्थवत्त अर्थवत्त मने अर्थ अस्थि जिसका प्रयोजन है वो अर्थवत हो गया जिसका प्रयोजन है वो क्या हो गया जी अर्थ अर्थवत हो गया अर्थवत हो गया। तो अर्थ वत, तो गुण जो है सतम जो गुण है ये किसके लिए है इसका प्रयोजन क्या है भोग अप वर्ग अर्थ हम कहते ना जी हाँ जी भोग और अप वर्ग के लिए दृश्य है तो और ये किसके लिए है ये आत्मा के लिए है ये हम सब के लिए है तो गुणों में गु, तो गुण अर्थवान हो गया मान गुण जो है सतर्क समझ जो है अर्थवान हो गया प्रयोजनवान हो गया उसका प्रयोजन है मैंने सृष्टि का जो प्रयोजन है पीछे आपने पढ़ा है कि प्रकाश क्रियाशील स्थिति मैंने प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग दृश्यम तो ये जो दृश्य है भोग और अप के लिए है तो गुण का मतलब हो गया सभी दृश्य प्रकृति और दृश्य सब आ गया तो ये जो दृश्य भोग और के लिए है तो दृश्य का प्रयोजन क्या हो गया दृश्य का प्रयोजन क्या हो गया आत्मा के भोग और अपवर्ग प्रयोजन है भोग अपर्ग प्रयोजन हो गया तो इसका मतलब कि दृश्य में अर्थवान दृश्य अर्थवान हो गया की नहीं हाँ जी क्यूँकी भोग और अपवर्ग प्रयोजन है दृश्य का वैसे ही दृश्य नहीं बन गया भोग और अपवर्ग प्रयोजन हो गया जो तो पुरुष को भोग और अपवर्ग दिलाता है तो जब ये प्रयोज तो गुण प्रयोजनबान हो गया अर्थबान हो गया प्रयोजन अर्थ कहते प्रयोजन को अर्थबान हो गया और अर्थबान होगी तो अर्थवान में अर्थवत्ता होती है ना जी अर्थपना होती है अर्थ अर्थवत्त अर्थवत्ता माने अर्थवान पना होती है तो उसी को कह रहे हैं कि क्या गुणों की जो अर्थवत्ता है जा, क्या गुणों के जो ये जो दृश्य है प्रकृति से लेकर जो पूरा दृश्य है ये दृश्य के अंदर जो अर्थवत्ता है जैसे मनुष्य के अंदर मनुष्यता पशु के अंदर पशुता पशु है और पशु में पशुता होती है ऐसे अर्थवान जो है गुण उस अर्थवान गुण में अर्थवत्ता है तो अर्थवत्ता धर्म है अर्थवत्ता क्या है जी धर्म, धर्म है तो क्या गुणों की जो अर्थवत्ता है जो गुण प्रयोजन वाला है तो ये बंधन का कारण है क्योंकि तो ये गुण यदि हमारे लिए ना हो भूगर्भ वर्ग के लिए ना हो हमारे लिए ना हो ये गुण दृश्य तो फिर क्या हम बंधेंगे जब हमारे ने जो चीज होता है तब तो हम उसमें बंधते हैं ना जी हाँ जी तो यहाँ पर जो है क्या ये जो अर्थवान जो गुण है और अर्थवान मान उस गुणों की जो अर्थवत्ता है प्रयोजन युक्तता है वो जो प्रयोजन से युक्त है जो गुण जो प्रयोजन से युक्त है प्रयोजन वाला है तो ये गुणों की जो अर्थवत्ता है प्रयोजन युक्तता है प्रयोजन वत्ता है ये जो बंधन का कारण है क्या यह आदर्शन है क्योंकि तो इससे भी तो व्यक्ति बंधता है आत्मा जो है क्योंकि तो ये हमारे लिए है तो हमारे लिए तो उसे प्रयोग करते हैं या इस तरीके से करें तो फिर बंध जाते हैं यही करें कि किम अर्थवत्ता गुणा नाम गुणों की जो अर्थवत्ता प्रयोजन युक्तता प्रयोजन पना प्रयोजन प्रयोजन युक्त पना ऐसा मैंने अर्थ वाला अर्थवत्त मैंने अर्थ वाला तो अर्थवाला तो गुण हो गया अर्थवत्ता गुणों के अंदर आ जाता है तो गुणों की अर्थवत्ता जो है प्रयोजन युक्तता जो है युक्तता जो, जो बंधन का कारण है वह बंधन का कारण ये अर्थवत्ता जो बंधन का कारण है वह आदर्शन है समझनाया जी हाँ जी आगे चौथा जो विकल्प दे रहे हैं बोल रहे हैं कि अथ अविद्या या अविद्या जो बंधन का कारण है वह आदर्शन है तो वास्तव में यही चौथा जो विकल्प है यही इसका उत्तर है हाँ जी समझे जी हाँ जी क्योंकि तो अविद्या जो है वह बंधन का कारण है मिथ्या जो ज्ञान है अनित्य सूचित दुख अनात्मक नित्य सूचित सुखात्मक ख्यातिर अविद्या अनित्य को नित्य समझना असुचि को शुचि, अपवित्र को पवित्र आत्मा को आत्मा और दुख को सुख ये जो है ये जो अविद्या है मिथ्या ज्ञान जो है यह मिथ्या ज्ञान जो है वह बंधन का जो कारण है यह आदर्शन है तो इसका उत्तर यही हो कि हाँ यही आदर्शन है वो गुणा का अधिकार वो तो बंधन का कारण है ये दृश्य रूप स्वामी दर्शित विषय वाला जो है उसके प्रधान चित्र उत्पन्न होना ये तो बंधन का कारण है गुणों की अर्थवत्ता तो बंधन का कारण है परंतु आदर्शन नहीं है परंतु अविद्या जो है वह बंधन का कारण है और आदर्शन भी है आदर्शन माने हुआ कि ज्ञान का न होना मैंने अज्ञानता समझिए जी हां तो अथ अविद्या जो अविद्या जो है और जो अविद्या जो है वह अविद्या जो बंधन का कारण है वह अदर्शन है तो उसको अब ये कर रहे हैं अविद्या को ही खोल, खोल रहे हैं कि स्वचित सह निर्धा और उत्पत्ति बीजम अविद्या क्या है स्वचित्तेन सह मैने प्रलय काल में पीछे भी आप पढ़ के आए ना जी से न ते प्रति प्र, प्रसव है या सूक्ष्म याद है हाँ जी पूरा याद तो नहीं है मगर मैं ध्यान है उसका जरूर तो ते, ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म वहाँ पर भी हमने बताया था कि ये जो क्लेश है चित्त के प्रति प्रसव के साथ साथ चित्त के प्रलय के साथ साथ वो जो अभिज्ञा है वो भी समाप्त हो जाती है तो काने का अभिप्राय है कि स्वचित न सह मने आत्मा का जो अपना चित्त है हर एक आत्मा का अपना अपना मन है ना जी हमारा अलग है हमारा अपना मन है आपका अपना मन है सबका अपना अपना मन है तो आत्मा का जो अपना मन है चित्त है तो प्रलय के समय आत्मा के मन के साथ जो निरुद्ध हुई जो अविद्या है निरुद्ध माने रुकी हुई योग चित्रवृत्ति निरुद्ध मने रोकना रुकना तो निरुद्ध हुई निरुद्ध में जो है निरुद्ध के जो करेंगे तो रूहा बीज जन्मनी प्रदुर्भाव निपूर्वक रू धातु से निरुद्ध बना है तो निपूर्वक रू धातु से रूह का धुता है जन्म लेना जन्म लेना और निरुद्ध का मतलब क्या हुआ जी जन्म की उत्पत्ति के विपरीत मन अपने कारण में लीन हो जाना जैसे योग का क्या अर्थ है कि मन के विचारों को अपने जो कारण है उसमें लीन हो जाना वही निरुद्ध है वही योग चित्त के वृत्तियों का रुकना रुकने का मतलब हुआ कि जब ही मन के विचार रुक गए मतलब मन अंदर जो विचार है उसकी उत्पत्ति जिससे हुई है वो उसके लीन हो गया हुआ उसको साधल भाषा में कहे नाश होना तो सामान्य भाषा में तो यहाँ पर ये यह है की स्वचित नशा निरुद्धा मने अपने चित्र के साथ हरेक आत्मा का जो अपना अपना चित्त है उसके साथ निरुद्ध हुई उसके साथ रुकी हुई के साथ लीन हुई उसके साथ प्रलय को प्राप्त हुई जो अविद्यार्थात कने का अभिप्रय के जब सृष्टि समाप्त होता है जब सृष्टि समाप्त होता है तो जो मोक्ष में चला गया है उसका तो चित्त समाप्त हो ही गया परंतु जब सृष्टि समाप्त होती है तो सृष्टि समाप्त के साथ साथ जो बंधन में है व्यक्ति मनुष्य जो योगी नहीं है जो बंधन में है उसका भी चित्त समाप्त हो जाता है समझ गया जी हाँ जी उसका भी चित्त समाप्त हो जाता है और जब चित्त समाप्त हो गया तो उसकी अविद्या भी समाप्त हो गई अविद्या चित्त में रहती है ना जी हाँ जी जब अविद्या समाप्त हो गई तो चित्त भी समाप्त हो गया कि नहीं हो गया सॉरी चित्त जब समाप्त हो गया तो उसके साथ विद्या भी समाप्त हुई कि नहीं प्रया काल में हो गई हां तो ये कह रहे हैं कि स्वचितुद्धा अपने चित्त के साथ निरुद्ध हुई अविद्या अपने चित्त के साथ नष्ट हुई अविद्या रुक गई हुई अविद्या चित्त रुक गया तो अविद्या भी रुक गई चित्त रुक गया तो अविद्या भी रुक गया चित्र प्रलय काल में रुक गया नष्ट हो गया तो नष्ट हो गया तो रुकना ही हो गया ना जी तो गति का नाम ही जीवन है रुकने का नाम ही मृत्यु है नाश है ऐसा कहते भी है तो चित्त प्रलय काल में जो चित्त रुक गई चित्त जो रुक गया तो चित्त रुक गया मैंने चित्त जो है नष्ट हो गया तो उसके साथ साथ अविद्या भी नष्ट हो गई अविद्या भी रुक गई वही कर उसी की व्याख्या करें स्वाचित्तेन सहनुद्धा अपने चित्त के साथ निरुद्ध हुई बंधी हुई ऐसा भी अर्थ करते हैं निरुद्ध माने बंधी हुई नष्ट हुई लीन हुई रुकी हुई हाँ, हुई अविद्या स्वचित्त उत्पत्ति बीजम माने अब जब सृष्टि बनी सृष्टि जब बनती है हर सृष्टि में प्रलय हुआ प्रलय के बाद जो फिर सृष्टि बनती है तो उस समय फिर चित्त का निर्माण होगा समझ गया जी हाँ जी उस समय फिर चित्त का निर्माण होगा परमात्मा फिर मन का निर्माण करेंगे तो उस समय जो चित्त का निर्माण हुआ तो उस समय जो मन का निर्माण हुआ तो वो मन का तो उसी रूप में निर्माण होगा ना एक दिन और मैं बताया था कि परमात्मा जब सृष्टि को फिर बनाता है तो परमात्मा के ज्ञान में तो सब कुछ पता है कि वो कौन सा कर्म किया कैसा, तो कैसे चित्त बनाना है उसी तरीके का वह रहेगा वह नया परंतु वो नया जो है सेकेंड हैंड नया रहेगा समझ गया जी वो उस तरीके का तो फिर जो है उस समय वो जो आ, क्या कहते हैं जो अपने चित्र के उत्पत्ति का जो बीज वो जो उत्पन्न हुआ चित्र वो जो उस सामर्थ्य वाला जो चित्त चित्र उत्पन्न हुआ किसके कारण उत्पन्न हुआ अविद्या के कारण उत्पन्न हुआ अविद्या उत्पन परमात्मा जानता है ना जी उस चित्त के अंदर से जब चित्त नष्ट हुआ था तब जो है विद्या नष्ट हो गई थी परंतु परमात्मा के ज्ञान में था ना वो कि ये इस आत्मा ने ऐसे कार्य किया इस तरीके की अविद्या का काम किया चित्त के माध्यम से तो परमात्मा को पता है तो वो अविद्या ही उस चित्त के पति का कारण बना नहीं समझे समझ गया उस, उस पुरुष की उस पुरुष के चित्त के उत्पत्ति का, का कारण कौन बना कौन बना अविद्या बना ना हाँ जी तो यही कर तो अपने चित्त के साथ रुकी हुई नष्ट को प्राप्त हुई और प्राप्त हुई अविद्या और अपने चित्त के उत्पत्ति के अपने चित्त के उत्पत्ति का जो बीज अपने चित्र के उत्पत्ति का जो कारण अविद्या है क्या वह अविद्या जो बंधन का कारण है वह आदर्शन है या कोई दूसरा चीज है तो यही इसका उत्तर है कि अविद्या ही अदर्शन है ये अविद्या जो बंधन का कारण है ये आदर्शन है उस आदर्शन के अभाव होने पर दर्शन के अभाव होने पर बंधन का अभाव होता रस मोक्ष होता समझे हाँ जी तो ये कहा अब आगे पांचवा पांचवा जो विकल्प दे रहे हैं पांचवा जो भेद दे रहे हैं बोल देंगे किम स्थिति संस्कार क्षय गति संस्काराभिव्यक्ति प्रश्न किया क्या, क्या स्थिति संस्कार के क्षय होने पर गति संस्कार की जो अभिव्यक्ति है तो गति संस्कार, संस्कार की अभिव्यक्ति उन्हें स्थिति संस्कार के क्षय होने पर गति संस्कार की अभिव्यक्ति जो बंधन का कारण है वह अगर्शन है तो यहाँ पर स्थिति संस्कार क्षय गति संस्कार अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ जी देखिए, मने प्रलय काल जो होता है प्रलय के समय सत्य रज की साम्यावस्था रहती, रहती, रहती है ना रहती है ना जी जी तो सत्यमस की साम्यावस्था ये स्थिति हो गई गुणों की सतरजमस जो गुण है वह जब साम्यावस्था में रहती है साम्यावस्था की स्थिति में रहती है तो जिस स्थिति में रही वह स्थिति संस्कार है समझ गए जी हाँ जी मान स्थिति संस्कार ये हुआ कि की सतरजमस की साम्यावस्था में रहने की स्थिति तो सत्यमस की साम्यावस्था में रहने की स्थिति जो है वो स्थिति संस्कार हुआ वो उस रहता उस में उस रूप में स्टेबल मैंने प्रकृति रहती है वह सत्यमस उस रूप में स्थित रहता है प्रलय अवस्था में समझ तो गए जी हाँ जी और जब आंदीव, आंदीव। को बनाता है तो कहा नीतम चाद्धा तो रात समुद्रो जाता समुद्र समुद्र हो जाय था तो वहाँ पर वह शक्ति अपना देता है ना जी तो उसमें फिर क्या है उस जो साम्यावस्था के स्थिति में थी प्रकृति जो गति संस्कार मन स्थिति संस्कार रूप में थी प्रकृति अब परमात्मा ने उसमें जो शक्ति पैदा किया तो उस गति संस्कार की अभिव्यक्ति उस गति संस्कार के अभिव्यक्ति हो गई मन वह जब बनने लग गया तो उसमें गति संस्कार हो गया कि नहीं हाँ जी गति संस्कार हो गया मने संस्कार का मतलब सोच ना गुणान्तरा ही धानम संस्कार मने गुणों का आधान हो जाना ही तो वो संस्कार है उस तो प्रलय के समय स्थिति का हो जाना स्थिति रूप में हो जाना ये हो गया स्थिति संस्कार और जब परमात्मा अपनी सामर्थ्य से अपनी शक्ति से जब सृष्टि को बनाता है तो जब वैषम्य अवस्था करता है तो उस समय जो गति रूप में जो आधान हो गया गति रूप में जो हो गया हो गया गति संस्कार तो दो तरीके का संस्कार हुआ एक गति संस्कार एक स्थिति संस्कार तो क्या स्थिति संस्कार के क्षय होने पर जो गति संस्कार की अभिव्यक्ति होती है और जब गति संस्कार की अभिव्यक्ति होगी तभी जो है आत्मा शरीर के साथ आएगा तो यदि स्थिति संस्कार का क्षय न हो और गति संस्कार की अभिव्यक्ति न हो तो फिर सृष्टि में आएगा ही नहीं फिर जो है क्या बोलते हैं कि बंधन में आएगा ही नहीं आत्मा इसका मतलब ये हुआ कि बंधन का कारण तो स्थिति संस्कार का क्षय और गति संस्कार की अभिव्यक्ति हो गया ना जी बंधन का कारण यदि ये हो ही नहीं मन स्थिति संस्कार नहीं हो और स्थिति संस्कार के का क्षय ना हो और गति संस्कार की अभिव्यक्ति ना हो तो फिर सृष्टि बनेगी नहीं सृष्टि बनेगी नहीं तो फिर बंधन में नहीं आएगा तो फिर बंधन में नहीं आएगा तो सुख दुख इत्यादि नहीं होगा तो क्या स्थिति संस्कार के क्षय होने पर जो गति संस्कार के अभिव्यक्ति होती है जो कि बंधन का कारण है क्या ये बंधन का कारण आदर्शन है हाँ जी सृष्टि का बनना ही पूछ रहे हाँ बन... गति संस्कार के अभिव्यक्ति हाँ जी गति संस्कार मान गति होना हर चीज में गति हो रही है ना जी तो गति संस्कार की वो स्थिर में थी अब गति रूप में हो गई तो गति संस्कार की अभिव्यक्ति हो गई तो गति संस्कार की अभिव्यक्ति तब तो आगे सृष्टि बनेगा ना जी हाँ जी जब तक गति संस्कार की अभिव्यक्ति नहीं होगी तब तक तो सृष्टि बनेगा कैसे करे की गति संस्कार की जो अभिव्यक्ति ये जो है ये जो बंधन का कारण है ये आदर्शन है आप यहाँ पर ये करें इसी बात को यत्र इदम जिसके बारे में यह कहा गया है कहीं का वचन दे रहे हैं क्या प्रधानम स्थित एवं वर्तमान विकाराकरण अप्रधानम सत्या एवं मान गर्तमान विकार नित्यवाद अप्रधानम स बोल रहे हैं स्थिति माने जो प्रधान जो प्रकृति है प्रकृति, प्रकृति के स्थिति का जो संस्कार होने पर गति के संस्कार प्रधान के गति के संस्कार के विभक्ति तो ये प्रधान मैंने बोल रहे के प्रधानमंत्री स्थिति संस्कार की सम, को समझा रहे हैं मैंने किसी दूसरे विद्वान से पहले विद्वान ने कहा है उसके संबंध में करके प्रधानम स्थितिया एवं मैने परम प्रधान जो है स्थिति रूप में ही प्रधान जो है प्रकृति जो है जो जिसको हम प्रधान कहते हैं तो प्रधान जो प्रकृति है स्थितिया स्थिति से ही स्थिति से ही स्थितिया स्थिति रूप से ही वर्तमान प्रधान विकार अकरणाप मने यदि प्रधान स्थिति रूप से ही वर्तमान हो वर्तमान रहे उसमें विकार पैदा ना हो प्रधान में महातत्व इत्यादि जो विकार है उसमें विकार पैदा ना हो तो फिर वह तो प्रधान रहा नहीं हम जो है प्रकृति को प्रधान किसकी अपेक्षा से कहते हैं क्योंकि उसमें अंतर आता है मने हम प्रकृति को प्रधान कहते हैं अप्रधान की अपेक्षा से ना जी मे कोई भी चीज जो मुख्य कहलाता है कि ये मुख्य है किसकी अपेक्षा से मुख्य है और मुख्य जो चीज है उसकी अपेक्षा से है ऐसे ही कहते हैं ना जी हाँ जी तो ऐसे ही प्रकृति का नाम जो प्रधान है मूल जो प्रकृति है उसका नाम प्रधान है किसकी अपेक्षा से प्रकृति के जो विकार महातत्व से आगे सत्य समस्या सॉरी प्रकृति के विकार जो महात है वहाँ से लेकर के पृथ्वी वायु आकाश के जो परमाणु और ये जो है ये जो विकार है संसार जो है ये अप्रधान है ये क्या है जी अप्रधान इस अप्रधान के अपेक्षा से ही तो उसका नाम प्रधान है नी परंतु यदि उस वह प्रधान में स्थिति संस्कार का क्षय न हो प्रधान जैसा है उसी रूप में रहे वो तब तो वो प्रधान कहलाएगा इन तो अप्रधान ही रहा फिर वो अप्रधान हो गया ना हाँ जी वो तो मुख्य वही जी मुख्य तो किसी की अपेक्षा से अमुख्य की अपेक्षा से मुख्य होगा जब वह उसी रूप में यदि रहेगा उसमें यदि क्षीणता न हो उस प्रधान में उस प्रकृति में छीनता न हो वो स्थिति रूप में ही हो तब तो हम क्या बोल रहे तब विकार न करने के कारण वह जो प्रकृति विकार पैदा नहीं कर रहा अपने में जब विकार पैदा उसमें नहीं हो रहा है तब वह अप्रधान हम वो जो प्रधान है वो अप्रधान हो जाएगा समझ गए जी हाँ जी मतलब है कि स्थिति के संस्कार का क्षय होता है स्थिति संस्कार का क्षय होता है यदि क्षय ना हो तो गुणों का नाम प्रधान हो ही नहीं सकता समझ गए आगे करे तथा गत्यव वर्तमानम और यदि गति रूप में ही हो मने गति संस्कार अर्थात स्थिति रूप में न हो जाए गति गति रूप में ही रहे गत्या एवं वर्तमानम मने गति से ही वर्तमान हो गति रूप में ही यदि वह रहे मने विकार रूप में ही रहे और यदि उसका क्षय न हो और वह अपने स्थिति रूप में न जाए तो विकार नित्य हो गया हाँ जी विकार क्या हो क्या हो गया जी नित्य हो जाएगा तब विकार तो मैने गए वर्तमान हम विकार नित्यत्वात विकार नित्य होने से अप्रधानम अप्रधानम स मैंने विकार जो है नित्यत्वात मैंने विकार जो है वो नित्य होने से हा बोलते विकार जो है वो नित्य होने से क्या है अप्रधानम फिर वो जो है कि अप्रधान हो गए कहने का अभिप्राय की तब भी वह प्रधान प्रधान नहीं कहलाएगा कहलाएगा क्या ना जी मैंने जब विकार जो है मैंने सत सॉरी महातत्व से लेकर के पृथ्वी जी लग्न वायु आकाश के जो परमाणु है तो ये महातत्व से लेकर के पृथ्वी जी लग्न वायु आकाश के परमाणु यदि ये नित्य हो इसमें यदि क्षय न हो तो फिर क्या सतमस जिसको हम प्रधान कहते हैं वो तो प्रधान रहेगा नहीं, नहीं वो प्रधान तो रहेगा ही नहीं वो तो उसकी सत्ता है ही नहीं फिर वो तो अप्रधान तो फिर जो है कि ये भी जो है विकार भी तो अप्रधान ही हुआ हाँ जी समझे हाँ जी बहुत सृष्टि दोनों स्थिति में कहने का अभिप्राय है कि प्रधान जो कहलाता ही है तब जब ये अप्रधानता उसमें आए ऐ तो तभी उस विकार की अपेक्षा से प्रधान कहलाता है समझ गए जी। और फिर बोल रहे हैं कि यदि गति रूप से ही वर्तमान हो गते में ही रहने पर तो क्या होता है विकार नित्यवात विकारों के नित्य होने से फिर है अप्रधानम अप्रधानम सात माने प्रधानम न सात वह फिर प्रधान न हो प्रधान रहेगा ही नहीं प्रधान की सत्ता होगी क्या नहीं होगी तब तो। तो ये बोल रहे हैं कि प्रधान नहीं कहलायेगा मने गुण जो है वो प्रधान नहीं कहलायेगा इसलिए प्रधान नहीं कहलाएगा कि वो है ही नहीं क्योंकि नित्य तो विकार है इसलिए अप्रधानम सात कह रहे हैं कि अ जैसे वहाँ पर कहा कि विकार अकर्णा विकार न करने से अप्रधानम सात प्रधान जो है अप्रधान रूप हो जाएगा ऐसे ही गतिव वर्तमानम गति गति से के रूप से वर्तमान वर्तमान जो है गति रूप से वर्तमान जो महत्व इत्यादि है हम्म जो विकार है तो जब ही वो गति रूप से वर्तमान विकार जब वो गति रूप से ही वर्तमान रहेगा वो उसका क्षय नहीं होगा तो विकार नित्य होने से अप्रधानम सात ये जो है कि अप्रधान हो ये फिर जो है अप्रधान हो गए कहने का अभिप्राय है कि ये अप्रधान ही होगा प्रधान तो कुछ रहा ही नहीं अप्रधानम मैंने प्रधान की अपेक्षा से जो हुआ अप्रधान हुआ अप्रधान मैंने वो जो है जब तक अप्रधान न हो तब तक प्रधान नहीं हो सकता जब तक अप्रधान न हो तो इसीलिए यहाँ पर करके यदि वो एक ही स्थिति में रहेगा वह दूसरे रूप में नहीं बदलेगा विकार रूप में यदि नहीं बदलेगा तो वो जो है अप्रधान ही होगा प्रधान होगा नहीं चाहे वो जिस रूप में रहे चाहे गति रूप में रहे चाहे स्थिति रूप में रहे समझ लिया स्थिति रूप में रहेगा तो सत्र जो है कि वह अप्रधान होगा और यदि विकार नित्य रूप में रहे गति रूप में रहे यदि विकार तो उस समय भी विकार नित्य होने से जैसे कि वो नित्य है प्रकृति नित्य है ऐसे ये भी नित्य यदि होगा अनित्य होने से अप्रधान सात ये भी अप्रधान हो गए बोले प्रधान होगा ही नहीं समझे हाँ जी हाँ तो ये गतिव वर्तमानम विकार नित्य अप्रधानम सात गति से रूप में वर्तमान जो ये प्रधान है गति रूप में ही ये वर्तमान बर, प्रधान होगा उसमें क्षय यदि नहीं होगा तो विकार नित्य होने से वो विकार नित्य हुआ इसलिए अप्रधानम सात वह फिर जो है अप्रधान ही होगा प्रधान तो होगा नहीं ये कर अश प्रवृत्ति प्रधान व्यवहारम हम बोलने दोनों प्रकार से दोनों प्रकार से इस प्रधान की जो दोनों प्रकार से जो प्रवृत्ति है असमाने मने प्रधानस्य ये जो प्रधान है सतय इसकी दोनों प्रकार से प्रवृत्ति है क्या स्थिति संस्कार, रू संस्कार रूप में भी प्रवृत्ति है और गति संस्कार रूप में प्रवृत्ति है इसलिए स्थिति संस्कार का क्षय होता है तो गति संस्कार के अभिव्यक्ति होती है और गति संस्कार का क्षय होता है तो स्थिति संस्कार के अभिव्यक्ति होती है समझ गए हाँ जी ठीक है उभयाता प्रवृत्ति इसकी जब दोनों प्रकार से प्रवृत्ति होती है या होगी तो दोनों इसकी दोनों प्रकार से प्रवृत्ति स्थिति संस्कार और गति संस्कार स्थिति संस्कार और गति संस्कार स्थिति संस्कार का स्थिति संस्कार का क्षय और गति संस्कार की अभिव्यक्ति और गति संस्कार की अभिव्यक्ति और स्थिति संस्कार का गति संस्कार का गति संस्कार का क्षय और स्थिति संस्कार के अभिव्यक्ति ये तो ये दोनों प्रकार से प्रवृत्ति दोनों प्रकार से प्रवृत्ति प्रधान व्यवहार प्रधान व्यवहार को प्राप्त करता है कि ये प्रधान है और ये गौण है समझ गया जी हाँ जी हाँ मैंने तभी ये प्रधान व्यवहार को प्राप्त कर तभी ये प्रधान कहलाता है नान्यथा अन्यथा नहीं अर्थात अन्य प्रकार से रहने पर नहीं यदि स्थिति रूप में ही हो या स्थिति संस्कार रूप में ही हो या गति रूप में ही हो किसी एक ही रूप में हो तो फिर प्रधान व्यवहार का प्रयोग नहीं होगा प्रधान ये प्रधान है और ये गौण है इसका व्यवहार होगा ही नहीं समझ गया जी हाँ जी हाँ तो ये नान्य और बोल रहे की कारणांतर ऐसु अभी कल्पित यदि मान लो आप यदि इसको प्रधान को कारण नहीं मानते हो सृष्टि का यह आपके मत में ये है कि भाई शत्रु तमस प्रधान नहीं है वो कोई इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रधान है या कोई ऐसा कोई भी यदि कारण मानोगे तो अन्य कारण की कल्पना करोगे कि जो वैदिक सिद्धांत में कि सबसे मूल अंतिम तत्व जो है वह शत्रु समस है सृष्टि का अंतिम तत्व जो है तो वो उसमें जैसे इस तरीके का प्रधान और अप्रधान में दोष होगा यदि ऐसा न हो तो यदि संस्कार स्थिति संस्कार का क्षय न हो और प्रति संस्कार का अभिव्यक्ति न हो तो प्रधान और मैंने प्रधान व्यवहार की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए करें कि अन्य कारण अंतर कल्पितेश मैंने अन्य कारण कोई भिन्न कारण भी कल्पना कर भी लेने पर ऐसा समान समानस चर्चा तो ये चर्चाएं तो समान ही होगी क्या कोई भी करो मने किसी को भी आप मुख्य मानो किसी को भी गौण मानो जब एक ही करोगे तो उसकी अपेक्षा से वह फिर गौण हो ही नहीं सकता मैंने वो मैंने मैंने सॉ प्रधान होगा ही नहीं वह अप्रधान ही रहेगा इस तरीके से समान चर्चा समान प्रकार की चर्चाएं सम समान प्रकार के समाधान है समझे जी हाँ जी तो आपने उसमें कहा कि कोई नया प्रधान ढूंढना पड़ेगा उस रूप में फिर इस कारण प्रधान हो जाएगा फिर हाँ चर्चा तो वही होगी उस समय हाँ. भी यदि होगी कि जिसको हम ये कह रहे हैं कि ये कारण है उसमें यदि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोट्रॉन में जो बदलाव ना हो तो संसार कैसे बनेगा और संसार में बदलाव न हो तो फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन उसमें अपने कारण में कैसे मिले यदि मान लो की इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोट्रॉन का मान लिया जाए पूरे सृष्टि का कारण यदि मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए ये है नहीं तो थोड़ी देर यदि मान लिया जाए तो यदि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जैसा स्वरूप है यदि वह उसी रूप में रहे और उसमें विकार पैदा न हो तो हम किसको कहेंगे कि ये ये ये है और ये इसका विकार है ये अप्रधान है, है ये प्रधान है कैसे कहेंगे हाँ जी हाँ जी नहीं कह पाएंगे क्योंकि उसमें चेंज ही नहीं हुआ उसके समान चर्चा होगी नी तो अन्य कारणांतर की कल्पना करें तब भी समान चर्चा चर्चाएं तो समान ही है विचार तो बात तो वही होगी समझ गए हाँ जी अब आगे है छठा नंबर विकल्प परंतु अब समय हो गया है रहने दीजिए अच्छा जी अब जो है तीन रह गया विकल्प तो ये आपको मैंने छह बढ़ाया है इस पर और विचार कीजिएगा और इस रूप में कि ये जो बंधन का कारण मैंने ये ये ये ये जो बंधन कारण आठो विकल्प में अभी छह जैसे विकल्प बढ़ाया तो ये सोचे ये जो बंधन के कारण है क्या ये आदर्शन है क्या ये जो बंधन के कारण है ये आदर्शन है क्या ये जो बंधन के कारण ये, ये जितने भी गिन आया सब बंधन के कारण है परन्तु इनमें से केवल जो चौथा बताया चौथा वो है के कारण जो है वो अगर विद्या दो रह गया एक के क्योंकि पांचवे में ये चलता दर्श अभी हमने दर्शन की तो नहीं किया छठा तो दर्शन से शुरू है जी जिस तरह आचार्य आचार्योदय आचार्य जी ने किया जीने है। है। तो भी सात आठवा तीन और रह गया तीन रह गया तीन रह गया उस करेंगे हाँ जी फस गया आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैंने पूरी शक्ति लगानी पड़ती है ना इसमें नहीं देखिये तो बहुत गंभीर विषय है और जो व्याख्या इनकी है बहुत गहरी है मैंने इसको दो बार पढ़ा है जी दो कम और उनका स्वामी सत्यपति जी का भी उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी समझ यही आई कि अगले सूत्र पढ़ के फिर वो ध्यान में आया कि अविद्या कोई कारण बताएंगे जी जी जी जी जी जी क्यूँकी अगले सूत्रों में आ जाता है अविद्या कोई कारण बनाएंगे इसका उसका सबका कारण सबका विद्या दो सूत्र दो, दो छे है ना उसको दोबारा से दोबारा आ जाएगा एक रूप में क्या सीजे हाँ इसको जो है ना कि इस पर विचार कीजिएगा अदर्शन क्या है मैंने सब बंधन का कारण है परंतु उस बंधन के आठों बंधन के कारण में से अविद्या बंधन के कारण में से अदर्शन क्या है इसको खोजना है अविधा इसको हाँ जी उसी को अविद्या को उसमें आगे उस अविद्या को ही लिया जाएगा अविद्या है तो विकल्प दे दिया है तो शास्त्रगत विकल्प है क्योंकि तो ये शास्त्रगत शास्त्र में सब में विकल्पों की बात है माने ये ये बंधन ये भी बंधन के कारण ये भी बंधन के कारण ये भी डिस्कशन है उसकी क्यों तस्करण तो सब है ही हाँ जी परंतु तो सब आदर्शन नहीं है हाँ जी इनमें से कोई एक ही आदर्शन है वो अभिद्या है चलिए मंत्र पाठ करें अच्छा ओम पूर्णवध पूर्ण पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्थमा पूर्णमेवावशिष्य ओम शांति शांति शांति चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद